किसकी निष्ठा होती है ज्ञान योग से क्या कहेंगे आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिस्पादन करने की इच्छा करने वाले भगवान पूर्व कथित वचनों के द्वारा सर्वकर्म सन्यास को कहते हैं क्या कहते हैं सर्वकर्म सन्यास को भगवान ने कहा भूतकाल है किंतु आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए सर्वकर्म संन्यास नहीं कहा तू अनात्मज्ञ से सर्वकर्म संस हम न अबोचा ऐसा लगा लेना किंतु आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए सर्वकर्म संस नहीं कहा तो दोनों का क्या है कि अधिकारी भिन्न भिन्न हो गया क्या आता इस कारण कर्मानुष्ठान और कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भिन्न पुरुष विषयक होने के कारण भिन्न पुरुष विषयक हाँ कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भिन्न पुरुष विषय होने के कारण अथवा कर्मानुष्ठान और कर्म संस भिन्न पुरुष के विषय होने के कारण या भिन्न पुरुष के द्वारा, होने के, द्वारा, के द्वारा होने के कारण अनु सकते कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भिन्न पुरुष के द्वारा अनु होने के कारण अन्यतर को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न संभव नहीं है अन्यतर को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न संभव नहीं क्यूँकी सर्वकर्म सन्यास किसके लिए आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से रहित कर्मी के लिए है सन्यास? नहीं नहीं। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ कहते बनेगा नहीं नहीं। यदि एक कहते कब बनेगा जब एक ही व्यक्ति को दोनों प्राप्त हो कब कहते बनेगा क्या श्रेष्ठ कौन है जब दोनों का अधिकारी अलग अलग है तो प्रश्न बनेगा ही नहीं है तो ये कौन कह रहा है पूर्व पक्षी की अन्य को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न संभव नहीं है अब जो है ना न सिद्धांति उत्तर देता है सत्यम आपका कहना ठीक है आपका कहना ठीक है एव न आपके अभिप्राय से प्रश्न संभव ही नहीं है जैसा अभिप्राय बताया ना पहले कि आत्मज्ञानी के लिए सर्वकर्म सन्यास है और आत्मज्ञान से रहित के लिए सर्वकर्म संस नहीं है उसके लिए कर्मयोग है तो फिर क्या आगे प्रश्न करते बनेगा तो यही जो है ना सिद्धांति बताता है सत्यम कि आपका कथन ठीक है कैसे पर अभिप्रायण प्रश्न ना कि आपके अभिप्राय से प्रश्न संभव ही नहीं है पुनः प्रश्न स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्न करता अर्जुन के अपने अभिप्राय से पुनः प्रश्न कर प्रश्न कर तु पुनः प्रश्न करता अर्जुन के अभिप्राय ऐसी प्रश्न संभव भी होता है ऐसा कहते हैं प्रश्न संभव भी होता है ऐसा कैसे हैं कथम मतलब कैसे ये प्रश्न होता है पूर्व पक्षी पूछता है कथम कैसे संभव होता है तो इसको पूर्व पक्षी बताता है देखिए उदाहरित वचनों से पूर्व कथित वचनों के द्वारा पूर्व कथित वचन जो आए थे ना कर्मण कर्म या प्रसायता से सुकर्म कृत ज्ञान आदि दग्ध कर्मान यही लेना है आ, लगाएंगे पूर्व कथित बचनों के द्वारा या पूर्व कथित बच्चनों बचनों से भगवान के द्वारा कर्म संन्यास का कर्तव्य कर्म सन्यास कर्तव्य विवक्षित होने के कारण ऐसा समझेंगे यहाँ पर विवक्षित किसको हुआ है भगवान को हँँ? और क्या विवक्षित है कर्म सन्यास क्या विवक्षित है तो विवक्षित कर्म सन्यास है तो विवक्षित्व किसका होगा हाँ सन्यास का भी या विवक्षित कर्म सन्यास भी विवक्षित है कर्म सन्यास कैसे कर विवक्षित होगा ये ट्वेंट या कर्तव्य ट्वेंट्य ट्वेंट है ना? जैसे ध्यान देना कि आपने कोई बगीचा उद्यान नहीं देखा है तो कोई उद्यान आप उद्यान कोई आपको कैसे समझाऊ मान लीजिए आपने कोई स्थान नहीं देखा है कोई उद्यान नहीं देखा है तो कोई व्यक्ति आपको उसका बोध कराना चाहता है कोई व्यक्ति उसको समझाना चाहता है आपके लिए तो ऐसे समझाइए तो ऐसा समझिए आप भगवान को विवक्षित किया है यहाँ पे कर्म संन्यास विवक्षित समझते हैं वक्त निष्ठा विवक्षित का क्या होता है वक्तुनिष्ठा कहने को इष्ट तो भगवान कहने को इष्ट क्या है कर्मसन्यास तो विवक्षित होगा कर्म सन्यास तो विवक्षित है तो किसका तो कर्म सन्यास विवक्षित है कैसे विवक्षित होगा वो कर्तव्य यान कर्तव्य अब ऐसे ध्यान देना कि कोई व्यक्ति आपको परमात्मा के बारे में कुछ कहना चाहता है या परमात्मा कोई व्यक्ति आपको परमात्मा के विषय में कहना चाहता है तो उसको विवक्षित क्या है परमात्मा कहने को इससे क्या है परमात्मा तो भी है परमात्मा तो परमात्मा से कैसे भी उपक्षित होगा कर्तव्य प्लेन या गैस आप तो ना आपको परमात्मा वो करना है क्या परमात्मा गे है तो उसमें तो समय कैसे तो भी उपचित होगा परमात्मा जे अपने और कर्म संन्यास कैसे भी तो उपचित होगा तो कर्तव्य उसको तो जानने से केवल बात नहीं बनेगी करना पड़ेगा फिर अंतर आया समझ तो पूर्व पूर्व उदाह वचनों से भगवान के द्वारा कर्म सन्यास का कर्तव्य विवक्षित तो होने के कारण कर्म सन्यास का कर्तव्य विवक्षित तो होने के कारण या कर्म सन्यास कर्तव्य रूप से विवक्षित होने के कारण विवक्षित करते कहने को इष्ट कहने को पूर्वोदारित वचनों से भगवान के द्वारा कर्म संन्यास कर्तव्य कहने को इष्ट होने के कारण उसकी प्रधानता है इसकी प्रधानता है कर्म सन्यास की कर्म संन्यास की प्रधानता है क्यों प्रधानता है क्योंकि कर्तव्य है कर्मसन इसलिए होती है की कर्म संन्यास कर्तव्य विवक्षित होने के कारण उसकी प्रधानता है किसकी प्रधानता है कर्म कर्मसन्यास की अब बताइए तो कर्तव्य कौन है कर्मसन्यास अब कर्ता के बिना कर्तव्यता होती है नहीं है कर्म सन्यास कर्तव्य है तो कर्तव्यता किसकी कर्म सन्यास की ये कर्म संन्यास की कर्तव्यता कर्ता के बिना हो सकती है क्या कर्तारम अंतरण और कर्ता के बिना सब लेना है कर्म सन्यास क्या कर्तारम अंतरण और कर्ता के बिना कर्म संन्यास का कर्तव्य तो असंभव होने के कारण है बस मुझे आ रही है कर्ता के बिना कर्म संन्यास की कर्तव्यता हो सकती है मतलब कर्ता के बिना कर्म संन्यास को कर सकता है क्या ये मतलब है या करतारम अंतरण और कर्ता के बिना कर्म संस की कर्तव्यता संभव न होने के कारण संभव न होने के कारण पक्षे अनाथ विदा अभी कर्ता प्राप्त कि एक पक्ष में प्राप्त एक पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है ध्यान तो अब कर्ता के बिना कर्म संन्यास की कर्तव्यता संभव नहीं है, है? Hmm. तो फिर क्या प्राप्त होगा कर्ता क्या प्राप्त होगा तो कर्ता तो अज्ञानी भी हो सकता है कर्ता तो हाँ तो अब ध्यान देना यहाँ पर कर्ता के बिना कर्म संन्यास की कर्तव्यता संभव न होने के कारण पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है पक्ष में प्राप्त हाँ आत्मज्ञान से रहित कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है आप ऐसा ध्यान देना प्राप्त का विधान नहीं किया जाता अप्राप्त का अनुवाद किया जाता है अप्राप्त का तो विधान किया जाएगा अप्राप्त का अनुवाद किया जाएगा ये ध्यान रखेंगे हमने जैसे एक दिन बताया था ना हमने कहा कि आप जाइए। किसी को हमने जाने का विधान किया सुन करके दूसरे व्यक्ति ने भी क्या बोल दिया जाइए हमने इनको कहा जाइये हमारी बात सुनकर क्या बोला इनको जाइये और जाने का विधान किसने दिया क्या तो कर रहा है हाँ ऐसा समझेंगे तो अब ध्यान देना कि पक्ष में प्राप्त प्राप्त कैसे है क्योंकि कर्ता के बिना कर्म संन्यास की कर्तव्यता संभव ना होने के कारण पक्ष में प्राप्त है क्या प्राप्त है आत्मज्ञान से रहित कर्ता आत्मज्ञान से पक्ष में प्राप्त आत्मज्ञान से रहित कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है कैसे प्राप्त हुआ क्योंकि कर्ता के बिना कर्म संन्यास कर्तव्यता संभव न होने के कारण कर्ता प्राप्त होगा कर्ता के बिना कर्म संन्यास के कर्तव्यता संभव ना होने के कारण क्या प्राप्त होगा कर्ता प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा और कर्ता तो अनाथ भी हो सकता है, है। इसलिए अनाथ जोड़ दिया पहले अज्ञानी कर्ता भी पक्ष में प्राप्त पक्ष में प्राप्त क्या प्राप्त करता कैसा अज्ञानी कर्ता की पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया ही जाता है अनुवाद किया ही जाता है तो अभी ये अच्छा ध्यान देना पुनः आत्मविद कर्तृक से ना विवक्षित हम पुनः कर्त होता है आत्मयानी आत्मविद कर्तृत करते है आत्मवीत करता जस्ट क्या आत्मवीत करता आत्मवेत्ता करता, करता है जिसका उसे क्या कहेंगे आत्मविद कर्तृिक तो आत्मवेत्ता करता किसका है सन्यास का तो सन्यास को क्या कहेंगे आत्मविद कर्तृिक बात हो रही आत्मविद यस यश आत्मविद कर्तिका आत्मविद कर्ता किसका है, तो है, का है, का है? है सन्यास का, का, है? का। तो सन्यास को क्या कहेंगे आत्मविद कर्तृत्व तो आत्मविद किसका होगा सन्यास का किसका हाँ सन्यास का मतलब जहाँ भी सन्यास शब्द आ जाएगा वो कर्म सन्यास के लिए ही सन्यास शब्द आएगा कि आज सन्यास का आत्मविद कर्तृत्व पुनः संन्यास का आत्मविद कर्तृकत्व ही विवक्षित नहीं है पुनः संन्यास का आत्मविद कर्तृकत्व ही विवक्षित मतलब ये हुआ कि ऐसा ध्यान देना जब ये बताया ना कि उसका कर्म ये पहले पूर्व में आया है ना कि पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है तो कर्म संन्यास का कर्ता अज्ञानी भी आ गया ना अभी अज्ञानी भी आ गया तो केवल संन्यासविद कर्तव्य बता रहे हैं की पुनः संन्यास का आत्मविद कर्तृक भी विवक्षित नहीं है अथवा ऐसा लगाना पुनः आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला सन्यास, तो सन्यास भी विवक्षित नहीं है केवल आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला सन्यास भी विवक्षित मतलब दो, दोनों दोनों के द्वारा किया जा सकता है पुनः संन्यासन सन्यास आत्मज्ञानी के द्वारा ही किया जाने वाला हो ऐसा भी वक्षित शब्दार्थ कैसे होगा यथा शब्द पुनः संन्यास का आत्मविद कर्तृक विवक्षित नहीं है या संन्यास आत्मज्ञानी के द्वारा ही किया गया ऐसा विवक्षित नहीं है बात है ना है कि प्रश्न नहीं बन सकता है ये पूर्व पक्षी ने कहा ना तो सिद्धांती ने क्या बताया कि प्रश्न करता के अभिप्राय से प्रश्न बन सकता है तो प्रश्न कथम है ना कैसे बन सकता है उसको भाष्यकार बता रहे हैं एवं मनवानस से अर्जुन से ऐसा मानने वाले ऐसा मानने वाले अर्जुन का ऐसा मानने वाले complement. कैसा मानने वाले तो ऊपर जो कही गई है वह बात ना कि पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है तो अज्ञानी करता अभी प्राप्त हो गया किसका कर्म संन्यास का नहीं, नहीं, नहीं। और ये भी बोला कि केवल कि संन्यास का आप व्यक्ता ही करता हो ऐसा भी विवक्षित है क्या नहीं तो संन्यास का कौन कौन करता हो जाएगा दोनों और आत्मवेत्ता तो, तो मतलब अध्या, ज्ञानी अज्ञानी दोनों करता हो गए दोनों हो गए ना तो अब लगाइए एवं मनमानस अर्जुन ऐसा मानने वाले अर्जुन का ज्ञान देना ये अनुच्छेद जहाँ समाप्त होता है ना अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ तो अनु ऐसा मानने वाले अर्जुन का ये देखना प्रश्न अनुस्पन्न आती है प्रश्न असंभव नहीं है ऐसा मानने वाले अर्जुन का प्रश्न असंभव नहीं।, नहीं है हम अन्वय बता देंगे आपको कैसे कैसे अन्वय करना है हम आपको समझा रहा हूँ अभी मैं अभी देखेंगे अन्, ये ऐसा मानने वाले अर्जुन का अभी अन्वय बाद में लगाना हम आपको समझा रहे हैं ये देखना अन्य तर कर्तव्य प्राप्त है अन्य तरह की कर्तव्यता प्राप्त होने पर प्रशस्त तरह कर्तव्य मतलब उत्तम कार्य को करना उत्तम को करना चाहिए न इतरत भिन्न को नहीं करना चाहिए इस प्रकार अतिशय श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न असम्भव नहीं होता है तो हम ये बताना चाहते है एवं मनमानस संबंध यहाँ पर है की उसका प्रश्न अभिभ्य नहीं होता है असंभव नहीं होता है क्रम लगाइए ऐसा मानने वाले अर्जुन का देखो कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का अविद्व पुरुष कर्तिकत्व भी है अविद्वत पुरुष का अज्ञानी पुरुष अविद्व पुरुष कर्तिक कौन होगा कर्मानुष्ठान और कर्म हाँ अविद्वत पुरुष कर्तिक होगा कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यासिद्व पुरुष कर्तिकत्व किसका होगा कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का अविद्व पुरुष कर्तिकत्व भी है अर्थात कर्मानुष्ठान और कर्म से अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी किए जाते हैं किए जाने कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी किए जाने वाले हैं, लगे हाँ <सथाथ> कर्मानुष्ठान और कर्म अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी किए जाने वाले हैं। इति है नीति एवं मनमानस से अर्जुन अच्छा चलो बताएंगे इति कार इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर में विरोध होने के कारण इस प्रकार है, बता रहा हूँ मैं पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर में विरोध होने के कारण किसका कर्म सन्यास और कर्मयोग का कर्म सन्यास और कर्मयोग का पूर्वोक्त प्रकार से दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण है अन्यतर की कर्तव्यता प्राप्त होने पर अत्यंत मतलब श्रेष्ठ को करना चाहिए दूसरा नहीं करना चाहिए अब दोबारा लगाओ इसका क्रम बैठे ऐसा देखेंगे एवं एवं है ना या एवम को बाद में चाहे कर लेंगे आप जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का अविद्व पुरुष कर्षकत्व भी है या कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों अब अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी किए जाने वाले हैं किसके द्वारा अच्छा, अच्छा। तो कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास इन दोनों को अज्ञानी करेगा केवल के उसको कर, नहीं कर्म कर्मसन्यास तो दोनों कर सकता है ऊपर आया ना आ कर्मसन्यास दोनों हाँ और कर्म अच्छा कर्म कर्मसन्यास दोनों कर सकता है और कर्मानुष्ठान कौन कर सकता है केवल अज्ञानी तो अब अज्ञा, अज्ञा, अज्ञा। अज्ञा। देखना इति एवं मनमानस से अर्जुन ऐसा मानने वाले अर्जुन का ऐसा मानने वाले अर्जुन का इति एवं मनमानस से अर्जुन से ऐसा मानने वाले अर्जुन का अब बाद में अनवय बताऊंगा ना अनुपन्ना के साथ है तो रुकना ऐसा मानने वाले अर्जुन का क्या है इसमें क्यों कि पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर में विरोध होने के कारण किसका विरोध ज्ञान और कर्म का पहले बताया था न स्थिति और गति के समान होने के कारण इनका क्या है विरोध है, है? स्थिति और गति की तरह परस्पर में आया था ना इस प्रूफ नहीं कर सकता है ये सब आया था तो पंक्ति लगाना पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर में विरोध होने के कारण जब परस्पर में विरोध है तो अन्य तरफ कर्तव्य प्राप्त की एक की कर्तव्यता प्राप्त होने पर विरोध होने के कारण दोनों को किया जा सकता है तो अन्य से एक की कर्तव्यता प्राप्त होने पर ऐसा करेंगे क्या अन्य तरह से कर्तव्य और अन्यतर की कर्तव्यता प्राप्त होने पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ को करना चाहिए प्रशस्त कर्तव्यम और न इतर अन्य को नहीं करना चाहिए इस प्रकार श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो कर या अत्यंत श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से प्रश्न असंभव नहीं है किसका प्रश्न अर्जुन का किसी एवं मनमानस अर्जुनम ऐसा मानने वाले अर्जुन का ऐसा मानने वाले अर्जुन का क्या असंभव नहीं है प्रश्न असंभव असम्भव हाँ प्रश्न असंभव नहीं है प्रश्न कैसा बोलो की प्रशस्त तरम क्या कर्तव्य नई कर इस प्रकार अत्यंत श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से प्रश्न में प्रश्न कैसा है अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से क्या हुआ प्रश्न और किस प्रश्न प्रश्न का आकार बोलो तुम क्या हो अच्छा अब ध्यान देना ये प्रश्न क्यों हुआ क्योंकि दोनों का परस्पर में विरोध होने के कारण अन्यतर की कर्तव्यता प्राप्त होगी जब एक की कर्तव्यता प्राप्त होगी तो व्यक्ति सोचे हम श्रेष्ठ को करें दूसरे को न करें लगाइए आगे यदि कोई असुविधा लगे तो पूछ सक पूछ लेना कोई बात नहीं अब कौन पहला पुनर्योगम चंसती हाँ यही प्रश्न आ रहा है ना यही प्रश्न है ना ये एकम तन में गुरु सुनिश्चित प्रश्न तो यही है पहला वाला ही प्रश्न है पहले ही प्रश्न किया है हर अब देखेंगे यहाँ चलिए कहा गया पाठ प्रतिवचन वाक्य संरूपण की उत्तर वाक्य मतलब उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से थी उत्तर रूप में प्रश्न रूप में कौन सा वाक्य कहा गया है संस्ना पुनर्योगम क्या संससी ये यतियो रेखम तय सुनिश्चित यह वाक्य तो प्रश्न रूप में कहा गया है और उत्तर रूप में कहा गया कौन सा वाक्य है संयास कर्मयोग उू तयोस अच्छा और एक ये भी देखना उत्तर रूप में ये आया है क्या स... अच्छा ठीक है ठीक है यही है सन्यासा कर्म योग निश्रेयस् कराऊ भू कर्म संसा कर्म योगों की शिष्टते पंक्ति लगाएंगे पहले क्या कहा गया उत्तर वाक्य में कि सन्यास और कर्म योग निश्रेयस करो उभ ये दोनों कल्याण कारक है ये दोनों भगवान ने दोनों को कल्याण तू तय किन्तु उन दोनों में कर्म संन्यास साथ कर्मयोग विशिष्ट थे इस कर्म सन्यास की अपेक्षा योग श्रेष्ठ है ऐसा कह दिया न अब जहाँ पाठ चल रहा है वहाँ ये उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी का प्रस्तु अभिप्राया प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ऐसा ही है या ज्ञात होता है उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का विप्राय यही है ऐसा ज्ञात होता है, है कैसा किसे मतलब श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से जो किया गया प्रश्न है कथम मतलब कैसे कथम गम्य गम्ये तो कथम ज्ञाते कैसे ज्ञात होता है तो इसलिए प्रश्न हो गया यहाँ उत्तर है सन्यास कर्म योगो नी श्रेयस करो की संन्यास और कर्म योग ये दोनों कल्याण कारक हैं ये अर्थ है उस उत्तर रूप में कहे गए श्लोक का सन्यास और कर्म योग ये दोनों कल्याण कारक हैं तू तय किंतु उन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है ऐसा भगवान का उत्तर है प्रतिवचनम करसे उत्तरम तो उत्तर से भी यही मालूम होता है की श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से प्रश्न किया गया है यहाँ जो आया था ना प्रतिवचन वाक्याण ने उत्तर रूप में कहे दे वाक्य के अर्थ का निरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का या ही ऐसा ज्ञात होता है तो उत्तर वाक्य के अर्थ का निरूपण करने से भी हम? उत्तर वाक्य के अर्थ का निरूपण करने से या उत्तर वाक्य के अर्थ का वर्णन करने से कह सकते या विचार करने से एक किम यह अनुरूप क्या है किसके द्वारा उत्तर वाक्य के द्वारा है उत्तर वाक्य के द्वारा निरुप वस्तु क्या है या उत्तर वाक्य के द्वारा विचार वस्तु क्या है मतलब क्या हुआ उत्तर वाक्य के अर्थ का निरूपण करना है ना उत्तर वाक्य के अर्थ का क्या करना है तो जी हाँ तो जिसका निरूपण करेंगे उसको क्या कहेंगे नुरुप्य तो यह निरुप वस्तु क्या है या नुरुप वस्तु तो उत्तर वाक्य के अर्थ का निरूपण करेंगे तो निरूप क्या होगा उत्तर वाक्य का अर्थ हाँ यह अनुरूप वस्तु क्या है या अनुरूपण करने योग्य वस्तु क्या है निरूपण करने योग्य अर्थ क्या है तो बताते अनैन अनेन है ना ध्यान देंगे अनेन अनैन में होगा नीचे के साथ साथ तो भयम उच्चे हुआ दोनों कहा जाता है हम आपको समझाएंगे अभी लगाइए विषय जैसा लिखा वैसे ही अनेन करता इसके द्वारा या इस अनुरूपण के द्वारा इस निरूपण के द्वारा नरुप्य वस्तु क्या है बताते हैं तो तद उभयम उच्च वो दोनों कहे जाते हैं तो नृप्य उभय हो जाएगा नरूप क्या होगा उभय इसके द्वारा उभयूपण के द्वारा उत्तर रूप में कहे गए निरूपण के अर्थ आत्म ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग का आत्मज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म संन्यास और कर्म योग का कल्याण कारक रूप प्रयोजन को कहकर कल्याण कारक रूप योजन को दोनों कल्याण का तो कारक है तो कल्याण कारकृत किसका होगा दोनों का है ना ने दोनों है तो तो दोनों होगा और निश्रेयस्कृत से क्या हो गया प्रयोजन तो प्रयोजन प्रयोजन या फल किसका प्रयोजन दोनों का कि तो दो आत्मयानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग का निःश्रेयस्कृत रूप योजन को कहकर या कल्याण कारकृत रूप योजन को कहकर उन दोनों में ही किसी विशेषता के कारण उन दोनों में ही किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग का विशिष्टत्व कहा जाता है कर्म संन्यास की अपेक्षा योग की विशेष का विशिष्टत्व कहा जाता है या तो श्रेष्ठता कही जाती है लग जाएगा उन दोनों में ही किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का विशिष्टत्व कहा जाता है या श्रेष्ठता कही जाती है लग रहा है ना विशेषता को हाँ देखना अभी देखना ग्रंथ में देखना है ना ध्यान रखना भाष्यकार कहीं कहते हैं नहीं तो फिर याद दिलाना है द्वारा अथवा, अथवा किए गए, गए कर्म संन्यास और कर्मयोग के विषय में वो दोनों बातें कही जाती है वो दोनों बातें कही जाती है अभी बताया था ना की एवं मनमानस अर्जुन अर्जुन ऐसा मान रहा है ऐसा मान रहा है की कर्म संन्यास दोनों अर्� कर सकते हैं कर्, कर्म संन्यास दोनों कर सकते तो हैं ये था अज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर सकते हैं ना आओ सिर्फ अथवा तो तो आ तो क्या अज्ञानी दोनों को कर सकता है सर क्यों कर्म संन्यास ज्ञानी अज्ञानी दोनों कर सकते हैं और कर्म भी तो तो और कर्मानुषान तो अज्ञानी करता ही है तो अज्ञानी दोनों करता हो गया तेरे अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में वे दोनों बातें कही जाती है तो कौन दो बातें कही जाती हैं एक बात तो ये आई क्या कि कर्म कर्मयोग तो एक बात तो ये हो गई ये हो गई न अच्छा और दूसरी बात क्या होगी कयोस्तु कर्म कर्म योगो? ये तो कहते हैं कि अथवा अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म सन्यास और कर्म योग के विषय में हुए दोनों बातें कही जाती है अच्छा विकल्प उठाया यहाँ पे नहीं, नहीं ये दोनों बातें नहीं होंगी तो पहला विकल्प क्या है कि कि किसी किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास से कर्म योग की विशेषता कही जाती है विशेषता कही जाती है अच्छा तो पहले तो एक को लेकर प्रश्न हुआ है ना और दोबारा आउट से दोनों को लेकर प्रश्न हुआ है ठीक है अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में हुए दोनों बातें सही जाती हैं। तो इसमें इस दूसरे में अथवा के बाद जो अथवा से जो दूसरा आया जो दूसरों में दो को ले लिया और पहले में केवल एक को लिया कर्म संन्यास योग की विशेषता को प्रश्न है नी? हाँ हाँ ये प्रश्न है देखो प्रश्न वाचक तो कुछ नहीं दिया है ना उन दोनों में किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास हाँ क्यूँकी ये प्रश्न होगा की अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए उच्चते दो बार लगाइए उच्चते में क्यों निश्चय होता है तो नहीं, अथवा नहीं आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह बनाइए की किसी विशेषता के कारण कर्म संस से कर्म योग की श्रेष्ठता कही जाती है यहाँ प्रश्नवाचक अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग के विषय में वे दोनों बातें कही जाती है प्रश्नवाचक दो बार आएगा दो प्रश्न हो आगे देखेंगे किमचा क्या किम और इससे क्या ऐसा लगाना क्या अटाकिम और इससे क्या और इससे वो सिद्धांति ने बताया था कि इस तरह विचार करना चाहिए है निरूपणी बात यह है तो पूर्व पक्षी बोलता है क्या अटाकिम और इससे क्या यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग का निःश्रेयस करत कहा जाए ये पूर्व पक्षी बोलना है मतलब ये एक आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म योग यह सिद्धांति को माने नहीं है न है कि क्या इससे क्या यदि यदि यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किया यदि आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग का कल्याणकारक कार्यकर्ता कहा जाए लगा और तू किंतु तयोग कर्म संसा और उन दोनों में तो और उन दोनों में तो तयो और उन दोनों में तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की विशेषता कही जाए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की विशेषता कही जाए ये ये ऊपर था ना क्या अका और इससे क्या होगा मतलब इससे क्या फायदा होगा यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग का कल्याण कार्यकर्ता कहा जाए और उन दोनों में तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की विशेषता कही जाए यदि वह कार्य हुआ वह मतलब अथवा वह यदि अथवा यदि हाँ अनात्म के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में वो दोनों बातें कही जाएं अनात्म ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में वे दोनों बातें कही जाएं तो मतलब क्या अच्छा आता कि इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या अच्छा आता कि हाँ इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा क्या लाभ होगा ये पूछना चाहता है ये पूर्व पक्षी था इसमें सिद्धांति बताता अत् यहाँ पर कहा जाता है कि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग को होना संभव न होने के कारण आत्मज्ञानी ध्यान देना आत्मविद कर्तृक का सोता आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कौन कर्म संन्यास और कर्म योग तो ये संभव होंगे कि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग संभव न होने के कारण आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास कर्म और कर्मयोग मतलब आत्मज्ञानी के द्वारा कर्मयोग नहीं हो सकता है ना तो यदि थोड़ा ध्यान देंगे आप इस दृष्टि से कहा गया है मान लीजिए यहाँ पर घट रखा हो और पट न रखा हो तो इस पूछे घट पट दोनों है तो क्या उत्तर होगा नहीं नहीं घट है यदि घट है और पट नहीं है कोई तो यदि इस दृष्टि से घट घटपट दोनों है क्या तो क्या नहीं एक नष्ट निक होने पर भी दोनों नहीं, नहीं है तो आत्मज्ञानी का लिए कर्म संन्यास है और कर्म योग नहीं है तो फिर दोनों है उसके लिए नहीं। नहीं। बस उस दृष्टि समझना आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म संन्यास और कर्म योग संभव न होने के कारण या आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों संभव न होने के कारण क्या यहाँ कर्मान्व क्या और और उन दोनों के अन्वय नहीं, नहीं, यहाँ नहीं करेंगे दोबारा लगाना अतृचय यहाँ कहा जाता है आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग संभव न होने के कारण संभव न होने के कारण उन दोनों के कल्याण कारकत्व का कथन कल्याण का कथन क्या कर्म कर्मसन्या और उस कर्म सन्यास से और उसे कर्म या उसके कर्म सन्यास से किसके कर्म सन्यास से? चलो अभी आत्मिक था ना और उसके कर्म सन्यास से कर्म योग की विशेषता को कहना ये दोनों संभव नहीं है दोबारा लगाएंगे इस को आप आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म योग और कर्म सन्यास को संभव न होने से आत्मज्ञानी के द्वारा ये दोनों किए जाएंगे क्या अच्छा तो अब अच्छा तयो वचनम और उन दोनों के कल्याण कारक का कथन जब आत्मज्ञानी इन दोनों को कर ही नहीं सकता है तो आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए दोनों जाएगा। नहीं, नहीं का निश्रेय कृत्व कहा जाएगा आत्मज्ञानी जब दोनों को कर ही नहीं सकता है तो आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास कर्मयोग का निःश्रेय कृत्व कहा जा सकता है अच्छा तो ध्यान देना तो ये ये दोनों संभव नहीं है एक तो ये संभव नहीं है क्या निःश्रेष कर वचन संभव नहीं है लगा और चारिया कर्म संस आते और आत्मज्ञानी के कर्म से आत्मज्ञानी के कर्म संन्यास से कर्म योग की विशेषता को कहना आत्मज्ञानी कर्म कर सकता है क्या नहीं, नहीं। तो आत्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास की अच्छा कर्म योग की विशेषता हो सकती है क्या नहीं हो सकती है ना तो की लगे लगाना है यहाँ कहा जाता है कि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म कर्मयोग्भव न होने के कारण उन दोनों के निश्रेयस का कथन और आत्मज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा योग की विशेषता का कथन कर्म योग की विशेषता का ये दोनों संभव नहीं है क्या संभव नहीं है एक तो निःश्रेय कर तो और उसके तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की विशेषता का कथन ये दोनों संभव ध्यान देना ऊपर पूर्व पक्षी ने क्या कहा था इससे क्या प्रयोजन है क्या आत्मज्ञानी के द्वारा कहे गए कर्म संन्यास योग का कहा जाए और उसके कर्म संस से कर्म कर्मयोग की विशेषता कही जाए दो बातें थी ना पूर्व पक्षी में तीन पंक्तियों से तो एक बात कही गई आत्मृद कर्तविक और बाद की दो पंक्तियों से पूर्व पक्षी ने क्या कहा अनात्मित कर्तविक शब्दों पर ध्यान जा रहा है इस, इसी पेज पर तीन पंक्तियों में पूर्व पक्षी ने क्या कहा आत्मित कर्तिक संन्यास कर्म तीन पंक्तियों से था ना मतलब इससे क्या लाभ होगा चाहे कर्म आत्मविद करोग का कल्याण कारक हो अब आत्मज्ञानी के कर्म से कर्म योग की विशेषता कही जाए तो ऐसा अच्छा कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं ना? है तो जो पहले तीन पंक्ति में पूर्व पक्षी ने कहा था तो उसको बताया ये संभव नहीं है भाष्यकार ने अब फिर की दो पंक्तियाँ कौन थी पूर्व पक्षी की यदि वह अनाथ विदो संस कर्मयोग तब जमुच तो भाष्यकार इसको बोलते है यदि यदि अज्ञानी का या आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति का, का कर्म सन्यास, आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति का कर्म सन्यास और क्या तत्कूला कर्म अनुष्ठान लक्षणा कर्म योगा योग यदि अनात्मज्ञानी का कर्म सन्यास और उसके प्रतिकूल अनुष्ठान रूप कर्म योग संभव होता संभव होता यदि अज्ञानी का कर्म संन्यास और उसके प्रतिकूल कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग संभव होता यदि है ना संभावना अर्थ में है तदाकर है तो उन दोनों के कल्याण का उन दोनों के कल्याण कारकत्व का कथन कल्याण कारकत्व का कथन क्या और कर्म योग की अपेक्षा कर्म, कर्म नास्थ नास्थ अच्छा। और कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का कथन ये दोनों बातें हो सकती हैं अथवा ये दोनों बातें संभव होती हैं ध्यान देना यदि संभावना अर्थ में भाष्यकार ने लगाया अभी विचार करना है दोबारा लगाना यदि अज्ञानी का कर्म सन्यास यदि अज्ञानी के लिए यदि यदि अज्ञानी के लिए कर्म सन्यास संन्यासा तत्व कर्मानुष्ठ लक्षण और उसके प्रतिकूल किसके प्रतिकूल कर्म सन्यास के प्रतिकूल और उसके विपरीत कर्मानुष्ठान रूप संभव होता किसके लिए यदि अज्ञानी के लिए कर्म सन्यास और, और उसके विपरीत कर्मानुष्ठान रूप कर्म योग संभव होता तब तो उन दोनों के निष्व का कथन और कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की अपेक्षता का कथन ये दोनों संभव होता ये संभावना यदि कहा नाधार में तो इस पर विचार करके बताते हैं तू कर किंतु तू का क्या है जैसे अज्ञानी दोनों कर सकता है कर्मसन्यासम कर तो वैसे ज्ञानी भी दोनों को कर सकता है क्या ज्ञानी भी दोनों को नहीं कर पाएगा ज्ञानी किसको कर सकता है कर्म संन्यास को दोनों को कर सकता है क्या तो वही कहते हैं तू किन्तु किंतु आत्मज्ञानी के लिए आत्मज्ञानी के लिए कर्म सन्यास और कर्म योग होने से या आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म सन्यास और कर्म योग संभव न होने से आत्मज्ञानी दोनों कर सकता है क्या कहते हैं किंतु तू करते किंतु आत्मज्ञानी के लिए कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों संभव न होने के कारण जब दोनों संभव ही नहीं है तो उसके लिए दोनों का निःश्रेष्ठ कर्तव का कथन सम्भव होगा और ज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का कथन होगा हां लगा लगाइए किन्तु आत्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास और संभव ना होने के कारण उन दोनों के निःस्प्रेष्ठ का कथन तथा कर्मयोग तथा कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है यह बात असिद्ध होती है इसी उगम अनुपन्धन ले लेना ये दोनों बातें असिध होती तो जोड़ लेना या ये दोनों संभव नहीं होता है क्यूँकी ज्ञानी भी तो दोनों यही कर सकता है बताई समझ में तो पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था ना पांच लाइनें थी उसकी की आत्मित कर्त्रिक कर्म संन्यास कर्म योग माना जाए अथवा अनात्मित कर्त्रिक माना जाए तो इससे क्या लाभ होगा आता था, था ना? इससे क्या लाभ तो भाष्यकार में उसकी समीक्षा कर दी ना कि ऐसे भी नहीं होगा मतलब अनात्मित कर्तिक माने दोनों को तब भी नहीं होगा और आत्मविद कर्तृिक माने तो भी नहीं होगा और फिर पूर्व पक्षी कहता है अत्र यहाँ पर कहा जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाता है किम क्या आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्म योग अच्छा ठीक है आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का होना भी असंभव है आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का होना भी असंभव है अथवा अन्यतर का होना असंभव है अन्यतर का मतलब क्या है किसी एक का क्या यदा और जब अन्यतर का होना असंभव है जब अन्यतर का होना है, तब क्या कर्म सन्यास से, तो क्या कर्म सन्यास का होना असंभव है अथवा योग हो का होना असंभव है तो इस प्रकार अच्छा और असंभव होने में कारण भी कहना चाहिए दोबारा लगाएंगे इसमें अतरा यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है की ऐसा अपीक अनुय करना आत्मविदा के साथ अपनी जोड़ लेना क्या आत्मज्ञानी के लिए भी क्या या क्या आत्मज्ञानी के द्वारा भी क्या आत्मज्ञानी के द्वारा भी कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों को होना संभव नहीं है क्या आत्मज्ञानी के द्वारा भी कर्म संन्यास और कर्म योग का होना संभव नहीं है अथवा आत्मज्ञानी के द्वारा अन्यतर का होना असंभव है आत्मविदा को यहाँ भी जोड़ेंगे अथवा आत्मज्ञानी के द्वारा अन्यतर का होना असंभव है और क्या और जब आत्मज्ञानी के द्वारा अन्यतर का होना असंभव है तो तदाचि कर्म संन्यासंभव तब क्या आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास का होना असंभव है अथवा आत्मज्ञानी के द्वारा कर्मयोग का होना असंभव है क्या असंभव है और असंभव में कारण कहना चाहिए यदि आत्मज्ञानी ज्ञान योग यदि आत्मज्ञानी कर्म संन्यास नहीं कर सकता है तो उसमें कारण कहिए और यदि आत्मज्ञानी कर्मयोग नहीं कर सकता है तो उसमें भी कारण कहिए और असंभव होने में कारण कहना चाहिए त्र उच्चते यहाँ पर कहा जाता है कारण क्या ध्यान देना भाष्यकार के अनुसार तो क्या है कि मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है कर्म योग। के कारण क्या होता है हाँ, देहात्म बुद्धि ज्ञान है तो उसके कारण कर्म कर्मयोग होता है तो जब मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा मिथ्या ज्ञान किसका कारण है कर्मयोग का तो जब मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कर्मयोग हो पाएगा तो ध्यान देना ज्ञानी के द्वारा क्या असम्भव है कर्मयोग क्या असम्भव है क्या हाँ। संभव है <coughs> कर्मयोग और जो असम्भव है तो उसमें कारण क्या होगा की की क्या कारण है ज्ञान की निवृति अत्र उच्चते यहाँ पर उत्तर कहा जाता है आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण यहाँ समास ऐसा होगा निवृतम मिथ्या ज्ञानम यश क्या निवृतम तो जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं निवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्त ज्ञान कौन होगा आत्मव्य निवृत्त कौन होगा तो निवृत्त तो किसका आत्मवे कि आत्म का निवृत्त मिथ्या ज्ञान होने से अथवा आत्म आत्मवे का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोक्त मिथ्या ज्ञान मूलक कर्म योग का होना संभव नहीं है विपर्य ज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान और विपर्य ज्ञान मूल का अर्थ है की विपर्य ज्ञान मूल है जिसका किसका मूल है कर्मयोग का मिथ्या ज्ञान के कारण होता है कर्मयोग तो मिथ्या विपर्याय ज्ञान मूल किसका है का तो विपर्य ज्ञान जिस जिसका मूल है उस कर्मयोग को क्या कहेंगे विपर्याय ज्ञान मूल तो विपर्य ज्ञान मूल कौन होगा हाँ लगाइए यहाँ कहा जाता है आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग का होना असंभव है लगा तो क्या नहीं कर सकता है आत्मज्ञानी कर्मयोग नहीं, नहीं कर सकता, सकता है आगे देखेंगे जन्मादि सर्विक्रिया रहित्व नियम अच्छा वैसे कल तो ये हो जाएगा कल एक श्लोक भी चल सकता है बल्कि एक श्लोक भी चल सकते हैं थोड़ा बाछ लटका हुआ है ना कर्मयोग न करने में ज्ञान की निवृत्ति निवृत मिथ्या ज्ञान हेतु तो हो गया निवृत्या तो. थोड़ा कल एक बाँचिए